विवेकानंद साहित्य वेद प्रणी धार्मिक आदर्श मैं तुम्हारे सामने आध्यात्मिक विचारों के जिस प्रगति का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं उस प्रगति के एक और अंग की ओर कुछ संकेत मात्र कर सकता हूँ पर उसका हमारे विषय में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है इसलिए मैं उस पर अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता वह है कर्म की प्रगति जहां आध्यात्मिक विचारों की गणितीय क्रम से प्रगति हुई वहां कर्म कांड के विधिविधान संबंधी विचार जामितीय क्रम से बढ़ते गए पुराने अंधविश्वास इस समय तक बढ़कर विधिविधानों की एक प्रचंड राशि में परिणित हो गए थे और यह राशि उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई यहां तक कि अंत में उसने हिंदू जीवन को कुचलता डाला वह आज भी विद्यमान है और हमें अच्छी तरह से जपड़े हुए हैं तथा हमारे जीवन के प्रत्येक अंग में और प्रोत होकर उसने हमें जन्म से ही गुलाम बना रखा है फिर भी हम साथ ही साथ अत्यंत प्राचीन काल से ही इस कर्म कांड की प्रगति के विरोध में आवाजें उठाती उठाती उठती रह पाते हैं वहां हम कर्म कांड के विरोध में एक बड़ी भारी आपत्ति यह उठाई गई है कि विधि अनुष्ठानों में रुचि विशिष्ट समय में विशिष्ट वस्त्र का परिधान विशिष्ट प्रकार से भोजन करने की रीति तथा इसी प्रकार के धार्मिक स्वांग और आडंबर धर्म के केवल बाहरी रूप है क्योंकि तुम इंद्रियों में ही संतोष मान लेते हो और उनके परे जाना नहीं चाहते हमारे तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए यही तो भारी कठिनाई है जब हम आध्यात्मिक विषयों की चर्चा सुनते हैं तब हम अधिक से अधिक क्या करते हैं इंद्रियों के वृत्त में ही हमारा आदर्श सीमित रहता है और उसी के मानदंड से हम उन सबकी नाप जोक करते हैं एक व्यक्ति वेदांत ईश्वर और इंद्रियातीत विषयों के संबंध में श्रवण करता है और कई दिनों तक सुनने के पश्चात पूछता यह है कि आखिर इन सब से धन कितना मिलेगा इंद्रिय सुख कितना मिलेगा कारण स्वाभाविक ही उसका सुख भोग केवल इंद्रियों में रहता है पर हमारे ऋषि तो यह कहते हैं कि इंद्रिय इंद्रजन्य सुख से में ही तृप्त रहना उन कारणों में से एक है जिन्होंने सत्य और हमारे बीच एक पर्दा सा डाल दिया है कर्म कांड में रुचि इंद्रियों में तृप्ति तथा विविध मत मतांतरों की कल्पनाओं ने हमारे और सत्य के बीच एक आवरण डाल रखा है इंद्रियों के आध्यात्मिक विचारों की प्रगति में यह दूसरी महान घटना है हमें इस आदर्श का पता अंत तक लगाना होगा और देखना होगा कि आगे चलकर वेदांत के अंतर्गत माया के उद्भूत सिद्धांत में उसका किस प्रकार विकास हुआ किस तरह इस आवरण के सिद्धांत ने वेदांत की यथार्थ मीमांसा हमारे सामने रखी और किस प्रकार यह जाना गया कि सत्य तो चिरकाल से ही विद्यमान था केवल इस आवरण ने ही उसे ठाक रखा था